ृदृपरालय कुणा नगवत्द शोकशाचारेशव बादरा भाष्य कृत वंदे भगवुन ईश्वरात्मे मूर्तिभागिने ्रह्म सूत्र चतुर्थाध्याय प्रथम पाद में नवम अधिकरण है तदधिगमाधिकरण ब्रह्म अधिगम के बाद ब्रह्मज्ञान के बाद संचित पुण्यपाप और आगामी पुण्यपाप इन दोनों का अश्लेष विनाश होता है आगामी पुण्यपापों का अश्लेष होता है और संचित का विनाश होता है ये सूत्र में कहा तदाधिगमे उत्तर पूर्वाघयोर अश्लेष विनाशो तद्युपदेशा है उत्तर पूर्व अघ अघ यहां पाप को लिया पुण्य के लिए आगे अलग अधिकरण निश्चय किया है इसलिए यहां पाप के संबंध में विचार विशेष होगा क्योंकि तो पुण्य में और भी कुछ संशय है तो उसी को लेकर के विचार करेंगे इसमें भाष्य में कहा था कि यदुक्तम अनुपभुक्त फल से कर्मण क्षय कल्पनायाम शास्त्र कदर्थित सद ये प्रसिद्ध है कि कर्म का अनुष्ठान होने के बाद में कर्म से अपूर्व उत्पन्न होता है और अपूर्व से कर्मफल कालांतर में प्राप्त होता है देश काल निमित्त को ध्यान में रखकर के यथासभव उसका फल तो प्राप्त होगा ही ऐसे में यहां शास्त्र को इस शास्त्र के जो नियम है उसको छोड़ करके आप ब्रह्मज्ञान से मोक्ष के लिए कर्मों का नाश मान, मानेंगे तो वो ठीक नहीं है शास्त्र का विरोध होगा ये पूर्वादि ने कहा था कि जो एक प्रकार से सभी के लिए मान्य तर्क है सभी जानते हैं सभी इसमें ऐक्यमत्य रखते हैं कि कर्म किया तो उसका फल प्राप्त होता ही तो उसमें भाष्य में कहा कि देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि कर्म करने के बाद में उसमें फलदाई शक्ति उत्पन्न नहीं होती है फलदाई शक्ति उत्पन्न होती है यह कर्म का नियम है किंतु उस शक्ति को विशेष रूप में प्रतिबंधित किया जाता है शक्ति रहने पर भी स्वभाव शक्ति रहने पर भी प्रतिबंध के अभाव में ही काम करती है प्रतिबंध रहने पर काम नहीं करती ऐसा देखा गया ऐसा ही यहां भी प्रतिबंधित किया जाता है ऐसा शक्ति का नाश नहीं करते वो तो नाश मतलब वो शक्ति अपने आप में है उसका स्वभाव से इसलिए विद्या आदिना कारणांतरेण प्रतिबद्धता यदि बदाम ये इसलिए कहा कि जो कर्म का परिणाम नियम है उसका भंग ना हो उसके द्वारा शास्त्र में जो कहा गया है उस नियम का भंग ना हो और जो शास्त्र का फल है मोक्ष है शोक निवृत्ति है वो भी सिद्ध हो इसीलिए इस प्रकार से उत्तर दिया गया यद्यपि वेदांत के दृष्टि से यह आत्यंतिक उत्तर नहीं है यह व्यवस्था के दृष्टि से उत्तर यानी प्रक्रिया के दृष्टि से उत्तर है जो प्रक्रिया के अनुसार कर्म और कर्मफल को शास्त्रों में माना गया है उसी के अनुसार ही उसको रखा जाना चाहिए क्यों ऐसा किया क्योंकि ऐसा न करने पर कर्म में आस्था चले जाएगी शास्त्र आचरण में आस्था चले जाएगी लोगों को संशय होगा कदाचित कर्मफल होता है और कदाचित नहीं होता है स्थिति आ जाएगी इसीलिए उसको वैसा के वैसा रख करके उत्तर देना चाहते हैं शक्ति सद्भाव मात्रे से व्याप्रियते न प्रतिबंध अप्रतिबंधयोरपी ये जो शास्त्र आपने कहा है कि कर्म करने पर अवश्य उसका फल होता है ये जो शास्त्र आपने कहा है ये प्रसिद्ध शास्त्र है ये शास्त्र तो केवल इतना निश्चय करता है कि कोई भी कर्म करता है तो उसका फल अवश्य होगा वो कर्म का फल भोगना ही होगा ये कहता है ऐसा वो नहीं कहता है कि कर्म करने के बाद उस कर्मफल शक्ति में कोई प्रतिबंध आएगा या नहीं आएगा प्रतिबंध आने पर उसका क्या होगा ये नहीं कहता है शास्त्र प्रतिबंध के बारे में वो शास्त्र का संबंध नहीं है प्रतिबंध तो अलग चीज है इसलिए प्रतिबंध का निराकरण नहीं किया उसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता ऐसा नहीं कहा क्यों कई कर्म ऐसे हैं जिनका फल का प्रतिबंध होता है प्राश्चित्व के द्वारा तो प्राश्चित के विधान भी शास्त्र ने किया इसीलिए यह सामान्य नियम है कर्म का कर्मफल का जो संबंध है यह अटूट है अचंचल है वैसा के वैसे रहे इसमें कोई व्यतिहान नहीं होता किंतु प्रतिबंध अप्रतिबंध की स्थिति हो सकती है तो प्रतिबंध रहने पर कर्म की जो शक्ति है वो प्रतिबंधित हो जाती है और न रहने पर को काम यथावत करें न ही कर्म क्षीय दे इतनी स्मरणम ऑसर्गिकम न भोगादृदे कर्म क्षीय दे इसका क्या अर्थ जानना चाहिए कि नहीं कर्म क्षीय दे जो वाक्य है जो सबको परेशान करता कर्म करने के बाद में फल तो आएगा उसका किसी प्रकार नाश नहीं हो सकता यह जो वाक्य है यह वाक्य बिल्कुल सत्य है किंतु यह वाक्य जो है ना यह जो स्मरण है यह औसर्गिक है यह प्रारंभिक विधि है प्राथमिक विधि है इस विधि के अंतर्गत विशेष परिस्थिति में कुछ विशेष विधि भी हो सकती है अथवा प्रतिबंध भी हो सकता है हो सकता है कुछ भी हो सकता प्राथमिक विधि औसर्गिक विधि है उत्पत्ति विधि है अब जो है उसमें न भोगाद्रद कर्म क्षेत्र दे, दे तदर्थत्व इसका अर्थ इतना ही है कि कर्म करने के बाद में भोग के बिना उसका नाश नहीं होता यह नियम बताता यह कर्म का स्वभाव है ऐसा कहता अब कर्म आपने किया और भोग के बिना वो कर्म स्वयं नष्ट हो गया तब तो यह आपत्ति है कर्म करने के बाद में भोग किए बिना उसका फल नष्ट हो होगा तब तो आपत्ति है वो वो यथा मैंने शास्त्र संबंध नहीं हो पाएगा और वो नियम का विरुद्ध होगा परिणाम नियम का भी विरुद्ध होगा इसीलिए ये नियम तो इतना ही है कि कर्म करने पर भोगाधृदय भोग के बिना कर्म क्षीय दे ना कर्म का नाश नहीं होता है इसलिए इस पर विश्वास कर सकते कर्म किया तो हो सकता वो तब होता है जब आप उस पे कोई प्रतिबंध ना आने पाए तो कोई प्रतिबंध आ गया तब तो नहीं होगा तो कोई प्रतिबंध नहीं आता है तब तो हो जाएगा इसलिए आपको यह सावधान रहना पड़ेगा यदि आप कर्म का फल यथावत चाहते हैं तो आप ऐसा उसके लिए व्यवस्था करें ताकि उसमें कोई प्रतिबंध ना आ पाए तब हो सकता यह नियम बताता प्रतिबंध के बारे में उसमें विचार नहीं है उससे आवश्यकता नहीं प्रतिबंध का अलग विचार होता है ईश्वर देव तो प्रायश्चितता आदिना तस्त क्षय इसका व्यविचार दिखा रहे हैं भोग से ही नष्ट होता है यह शास्त्र जो कहा यह औसर्गिक शास्त्र है इसमें प्रायश्चित के द्वारा उसका कुछ परिणाम विशेष अर्थात कुछ नाश क्षय आदि माना जाता है ये तो सर्व ने स्वीकार किया है जैसे सर्वं पापम तरति तरति ब्रह्म हत्याधे नजतम वेदा इत्यादि इत्यादि वाक्य है कि वो सभी पाप को पार कर देता है ब्रह्महत्या को भी पार करता है जो अश्वेध के द्वारा यजन करता है और जो यह चयनम वेदा जो इस अश्वमेध या का रहस्य को जान करके उपासना करता है उसका भी वही फल बताए जो अश्वमेध में अधिकारी है वो अश्वमेध को करेगा अश्वमेध में कौन अधिकारी है क्षत्रिय राजा अधिकारी है तो चक्रवर्ती राजा जो भी होगा वो उसको करेगा और जो उसमें अधिकारी नहीं है वो उसको ध्यान के द्वारा प्राप्त करेगा ऐसा भी होता तो दोनों का यह फल बताया तैद्रीय संजिदा ननु उक्तम नैमित्तिक प्राश्चित आविष्य थी पूर्वादी ने कहा हमने ये कहा था आपको ये जो प्राश्चित्य की बात है प्राश्चित और ब्रह्म विद्या में कोई तुलना नहीं है। हेतु कारण यह है कि प्राश्चित्य जो है नैमित्तिक होता है कोई निमित्त हो गया उससे कोई पाप हो गया गलत हो गया उसका निवारण करने के लिए प्राश्चित होता वो प्रायः वो स्वाभाविक रूप से होता है या अज्ञानवश हुआ है होता है और प्रमादवश हुआ है तो उसके लिए प्रायश्चित होता है ऐसे होता है तो ये नैमित्तिक होते हैं प्राश्चित ऐसा हमने कहा था बोलते तला ऐसी बात नहीं है ऐसा नहीं है वो। दोष संयोगे नोद्यमान योष निर्घात फल संभवे फलांतर कल्पना अनुपत्ते है कहते ये जो जितने प्राश्चित है ये दोष के साथ संबंध करके होते हैं। माने प्राश्चित स्वतंत्र कोई कर्म नहीं होता प्राश्चित जो पाप किया है गलत किया है कोई दोष हो गया है तो हो गई है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति के साथ जिसको हो गया है और जिस कर्म में हो गया उसी के साथ संबंध करके उसका उपदेश होता है दोष संयोग चौद्यमान ऐसा प्राचित दीना प्राचित है ये दोष के साथ संबंध करके कहा गया उसमें जो है दोष निर्घात फल संभव उसमें तो दोष को नाश कर देगा दोष का नाश करना दोष का दाह करना ही उसका फल है वो फल उसका संभव है ऐसे स्थिति में फलांतर कल्पना अनुपत्ते है उससे कोई अन्य फल की कल्पना नहीं मानी जाती कोई उसका उसका स्वभाव है कोई दोष होना चाहिए और उस दोष के निमित्त प्राश्चित का अनुष्ठान होता है और उस प्राश्चित्य में जो दोष है उसका निवारण वो कर देता है करने पर क्या होगा कि वो अब वो दोष के कारण फल में कोई दोष नहीं आएगा ऐसा होगा तभी तो होता है प्राश्चित और इसका कोई फलांतर कल्पना नहीं है और कोई फल से प्राप्त हो जाएगा प्राश्चित ऐसे कल्पना नहीं करते मैंने प्राश्चित करने से प्राश्चित से भी कुछ पुण्य मिलेगा ऐसा नहीं होता कई बार लोग ऐसा भी मानते हैं प्राश्चित से पुण्य मिलेगा नहीं मिलता प्राश्चित अलग कोई फल नहीं देगा वो पहले वाला दोष का निवारण करेगा यही उसका फल है उसके बाद वो अलग हो जाता है वो प्राश्चित्य में ही निमित्त माना जाता है इसीलिए उसके साथ नैमित्तिक का कोई कार्य वहां हो रहा है ऐसा नहीं कहा जाता है वो दोष का निवारण मात्र करता है यद पुनर्द न प्रायश्चित वोष क्षयोद्देशन विद्या विधानमस्ती थी ये जो आपने फिर से कहा था कि प्रायश्चित्तवद प्रायश्चित के समान दोष क्षय उद्देश्य दोष क्षय के उद्देश्य से ब्रह्म विद्या का विधान कहीं भी मिलता नहीं माने प्राश्चित्य के बदले में ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया जाए ऐसा विधान नहीं मिलता ये पूर्वादि ने कहा था क्यों पाप होने पर पाप के निवारण के लिए प्राश्चित्य करना यह प्रसिद्ध है किंतु प्राश्चित्य के बिना प्राश्चित्य नहीं करता है किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्त करता है तो प्राश्चित्य का समान काम हो जाएगा ऐसा कोई विधान वाक्य विद्या के लिए नहीं मिलता अब उस विषय में कहते हैं कि यह पूर्वादि ने ऐसा कहा था पहले छोत्र तो भ्रू महा कहा उस विषय में हम कहते हैं देखो ऐसा है कि सगुणासु ताव विद्यासु विद्यादेव विधान कहते हैं ये जो विद्या के संबंध में आपने कहा ना ये इसमें विभाग करना पड़े कि सगुण विद्याओं में ऐसा विधान मिलता है बहुत सारे विधान मिलता कि वो सगुण विद्या के अनुष्ठान करने से जहां पाप निवारण की बात करते हैं वहां ऐसा बहुत सारे वाक्य मिलते हैं जिससे पाप नष्ट होता है पापों से संपर्क नहीं होता है आदि आदि शब्द का प्रयोग वहां आया इसलिए सगुण विद्याओं में ये तो उपनिषदों में बहुत प्रसिद्ध है सगुण विद्या में जो जहां जहाँ कर्म करते हैं उसी के अनुसार पाप निवारण भी उसका फल होता है ऐसा विद्या का फल माना गया क्योंकि तासुच वाक्यशेष है ऐश्वर्य प्राप्ति पापनिवृत्तिश्च विद्यावत उचित क्योंकि उन सगुण विद्याओं में वाक्य शेष के रूप में ऐश्वर्य प्राप्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति बताते हैं बहुत सारे ऐश्वर्य प्राप्ति के बारे में सगुण विद्याएं है और पावनिवृत्ति विद्यावतः उपबद्यत पावनिवृत्ति विद्या भी उसमें होते हैं मतलब ये सगुण विद्याओं का अनुष्ठान जैसा प्राश्चित करता है वैसा दिखाई पड़ता है लेकिन कोई अंदर ये है कि प्राश्चित केवल दुर्द का निवारण करे दोष का निवारण करेगा किंतु ये सगुण विद्या दोष का निवारण भी करता है पाप निवृत्ति भी करता है और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी करता कराता है यह दोनों में अंदर है वो प्राश्चित में ऐसा नहीं होता है कर्म केवल दोष निवारण करके समाप्त होता है और कोई प्रयोजन उसका नहीं होता इसलिए प्राश्चित कर्म जब करते हैं इसमें बहुत सारे देखना पड़ता है जो अन्य कर्म के समान नहीं होता अब जैसा प्राश्चित कर्म अनुष्ठान करते, है करते हैं ना कि प्राचिध कर्म अनुष्ठान करना यदि एक व्यक्ति के द्वारा करते हैं मैंने एक व्यक्ति के द्वारा हो गया तो वो एक व्यक्ति प्राचिद्ध का अनुष्ठान करेगा एकल अनुष्ठान होगा उसके साथ संबंधी को नहीं लिया जाता अब गृहस्थ है तो पति पत्नी दानों साथ में होता है वो तो पति पत्नी को एक ही मानते हैं दोनों मिलाकर के गृहस्थ में होता है अन्यथा ऐसा नहीं होता और दूसरा प्राश्चित में ऐसा है कर्म के अनुसार जो नियम बता करके जैसा प्राश्चित करने के लिए कहा वैसा करना चाहिए वैसा अनुष्ठान भी होता है उसमें सब कुछ होता है लेकिन वो प्राश्चित कर्म का जो शेषांश वो किसी और को नहीं दिया जाता और उसी के साथ किसी और का कोई संबंध नहीं करता ये प्राचिध कर्म की विशेषता है इसलिए प्राचित कर्म एकांत में किया जाता है और गुप्त रूप से किया जाता है शेष मतलब जैसे प्रासिद्ध कर्म किया उन्होंने वो प्रास्त के संबंध में कुछ खीर बनाया होगा भोग लगाया होगा तो वो खीर का फिर प्रसाद नहीं देता दूसरे को नहीं देगा वो वो खीर बनाया प्रसाद लगाया तो अपने आप ही खाएंगे वो खाना पड़ेगा दूसरे को नहीं देता प्राचिध कर्म का प्रसाद नहीं होता ऐसा हो क्यों ऐसा दिया जाता है इसलिए ये सब देखना पड़ता है कभी कभी लोग ये जानते नहीं है वो वो भी कर्म मानते हैं प्राचित कर्म किया तो भी कर्म मान के उसी का भी सबको बांटते हैं ये सब करते हैं ऐसा करने का विधान नहीं वो वो देखना पड़ता है वो क्या क्या अनुष्ठान कर रहा है क्योंकि लोग का अनुष्ठान तो कई प्रकार करते प्राचित के लिए अनुष्ठान करते तो उसका कोई दूसरे का नहीं होता ऐसा कोई भी चीज उसी से दूसरे का देता नहीं उसको कैसा निवारण करना है उसी प्रकार जो शास्त्र में कहा उस प्रकार उसका निवारण किया जाता है ऐसा सब होता है प्राचित्य तो इसीलिए अब वो प्राश्चित कर्म में इसमें अंदर क्या है कि प्राश्चित कर्म में केवल दोष का निवारण होता है और कोई फल नहीं होता लेकिन सगुण विद्या में वो ऐश्वर्य प्राप्ति भी है और पाप निवृत्ति भी है ये दोनों फल कहा गया है और छांदों के बृदारण्य के सारे उपनिषदों में बहुत सारे ऐश्वर्य प्राप्ति वाली उपासनाएं हैं अभी अभी तक हम सारे वो देख के आए तो ये सारी उपासनाओं का फल कहा गया और जैसे अश्वमेधकी उपासना है उसी का भी फल काम ठीक है ज्ञा कर्मदाहादि पक्षे शास्त्र विरोधम प्रत्याह ज्ञान से कर्म का दाह होता है इस पक्ष में शास्त्र का विरोध का उत्तर देते हैं ना इत्यादि से नैश दोष काम कर्मणों नास्ति फलदाने शक्ति साधने वा शास्त्र विरोध यह विकल्प कर रहे कि कर्मों की जो फलदान में शक्ति है वो कर्म में स्वयं है अथवा साधन में दाने शक्ति साधने व शास्त्र विरोधा कर्म में शास्त्र विरोध है मानना है कर्म में शक्ति है नहीं ऐसा मानना अथवा साधन में नहीं है ऐसा मानना विकल्प किया सत्यामेव तस्या भोगम विना तन निवृत्ति साधने वाई विकल्प आद्यम दूषय अथवा उसी का आ, कर्म में शक्ति तो है किंतु वो भोग के बिना ही निवृत्त हो जाता कर्म में शक्ति रहते हुए भी भोग निवृत्ति भोग करके देना चाहिए लेकिन भोग के बिना ही वो कर्मा फल निवृत्त हो जाता है ऐसा अभी विकल्प कर सकता तो कर्म में शक्ति किस प्रकार है कर्म में स्वयं है कर्म साधन में है अथवा आप ये कहना चाहते हैं कि कर्म में शक्ति होने पर भी वो त, त, सत्याम एवं तस्या भोगम बिना भोग के बिना उसकी निवृत्ति हो जाएगी और उस साधन से उसकी निवृत्ति हो जाएगी तो फिर उसका कोई फल नहीं मिलेगा ये दो विकल्प किया किस प्रकार होता है तो इसमें आद्य का दोषण दिया नहीं हम तो ये नहीं कहते कि कर्म में फलदान की शक्ति नहीं है अथवा साधन में शक्ति नहीं है ये बात हम नहीं कहते शक्ति है उसकी वो शक्ति नहीं कहने पर शास्त्र विरोध हो जाएगा कर्म किया कर्म में शक्ति पैदा नहीं हुए ये हम कहेंगे तो शास्त्र विरोध हो जाएगा ऐसा हम गलते हैं ऐसा नहीं कर्म किया तो शक्ति अवश्य आएगी वो गलत कर्म भी हो सही कर्म भी, भी हो पाप कर्म पुण्य कर्म कोई भी होगा वो उसमें शक्ति अवश्य आएगी यहां तक आप छोटे से छोटे कर्म करने पर भी उसका फल होता ही वो बड़ा कर्म तो शास्त्र विधान तो है ही लौकिक कर्मों में भी कुछ भी आप कहा तो उसका फल जरूर आपके पास आए क्योंकि ये कोई भी क्रिया एक परिणाम को आरंभ करती आरंभ होता है उसका तो वो आप जो है ना एक प्रकार से आ, एक माने परिणाम को मैनिफेस्टेशन को आप आरंभ करते उसको ट्रिकर करते मतलब शुरुआत कर देते खिला देते ऐसा हो जाता है वो शांत बैठा हुआ व्यक्ति है उसको एक शब्द कहो वो शब्द सुनते ही वो काम करना शुरू करता है आपने अच्छा शब्द कहा तो आप प्रेम से करेगा यदि आप गलत शब्द कहा तो आपको पीटने आएगा मारने आएगा शांति से बैठा हुआ ऐसा करता है इसका मतलब ये कि शब्द सुन करके भी उसमें क्रिया पैदा हो सकती है और क्रिया पैदा होने पर तो बहुत बड़ा परिणाम हो सकता काम तक परिणाम जाएगा वो क्रिया के अनुसार रहेगा लेकिन होता है इसीलिए छोटे से छोटे कर्म भी हो उसका फल तो अवश्य होगा इसका हम निवारण नहीं करते और दूसरे विकल्प के बारे में द्वितीय प्रत्याह दूसरे विकल्प में कहा आ, सातु विद्यादिना कारणांतरे प्रतिबद्धता इति बता हम तो ये कहते हैं कि शक्ति तो रहती है किंतु वो भोग के बिना नष्ट होने में या भोग ना देते हुए नष्ट होने में हम एक प्रतिबंध लगा देते हैं। ये करते इसलिए जो प्राश्चित होता है वो भी वही करता है और यहां भी उसी में प्रतिबंध लगाया जाता ऐसा करके उसको शक्ति क्षीण किया जाता वो काम नहीं करता है, सामर्थ्य नहीं है ऐसा कर देते इसलिए कहा कि ये विद्या आदि के द्वारा कारण अंदर है ना प्रतिबद्धता इति बदा महा प्रतिबंध किया जाता ऐसा करते ये दोनों में थोड़ा अंदर है कथम <Jubik> कथम तरही शास्त्र विरोध समाधि शास्त्र विरोध की समाधि मैं उसका समाधान कैसे होगा बोलते शक्ति सद्भाव मात्रे शास्त्रम व्याप्रिय थे ये शास्त्र की अर्थवत्ता इतने में है शास्त्र कहता है कर्म करता है तो शक्ति उसमें उत्पन्न होगी ये सत्य है और न प्रतिबंध अप्रतिबंध और भी के संबंध में शास्त्र का कोई वचन नहीं यानी शास्त्र और प्रतिबंध अप्रतिबंध को लेकर के नहीं कहता ठीक है। यद तो ना भुक्तम क्षीय दे कर्म इत्यादि स्मृति न भोगादृदे कर्म क्षय अस्ती तथा ये जो स्मृति है ना भुगतम क्षीय दे इत्यादि भोग के बिना उस कर्म का क्षय ना नहीं होता है ये जो कहती है स्मृति उसके विषय में कहते हैं स्मृति का तो इतना ही अर्थ है कि भोग के बिना कर्म नष्ट नहीं होता यह उसका स्वभाव है ऐसा कहते हैं ये भोग आरंभ किए बिना बीच में ही कर्म स्वभाव से नष्ट हो जाएगा ऐसा नहीं उसका कर्म का स्वभाव कहते हैं कि वो भोग देकर के ही नष्ट होता है वो कितने समय भी पड़ा रहे तो भी वो नष्ट नहीं होगा भोग देकर के ही नष्ट होगा ये कहना चाहते हैं ज्ञानी आदि अपवाद स्तर ही केन ना उत्सर्ग से आदित्या अब ये जो आरंभ विधि है सामान्य विधि है इसका अपवाद कहां है माने इसको बाद कौन करेगा जो कर्म भोग के बिना नष्ट हो, नहीं होता है ये जो कह रही है स्मृति इसको बाद कौन से स्मृति करती है क्या करता है तब कहा है कि शे व प्रायश्चितता दिनाथ अस्तित्व इसमें ये विभिजार स्थान दिखाया कि यह नियम नहीं कहा जाता जो जो कर्म हो गया वो फल देकर के ही समाप्त तो होता है ऐसा नियम नहीं है क्योंकि प्राश्चितादि के द्वारा उसको नष्ट किया जा सकता निर्वीर्य किया जा सकता आदिपदेन पूर्व प्राश्चित पद अद्याच्य आदि के द्वारा प्राश्चित विद्या आदि का ग्रहण किया ज्ञा सर्व पापा शीर्य देना संशय क्रीडनपी न लिप्येत पापैर्नाधर इत्याद्या स्मृत और भी सारे स्मृतियां हैं ये लिंगपुराण में ये वाक्य मिलता है लिंगपुराण का वाक्य है ज्ञान सर्वपा शीय संशय ज्ञानी के सारे पाप नष्ट होते हैं इसमें कोई संशय नहीं क्रीड़ी न लिप्येत पापैर्नाधर नाना प्रकार के पापों के साथ क्रीड़न करता हुआ भी उसके साथ लेपायमान नहीं होता वो अलिप्त रहता कुछ भी वो करे उसके साथ उनका लेपायमान लेपायामान नहीं होता है वह अलग ही रहता ऐसा भी स्मृति है लिंग पुराण में प्रायश्चितता नाम न पापक्षय हेतुत्व गृह इष्ट्यादिवत नैमित्तिक बलांदर योगादिति उक्तम अनुवदती ये प्रायश्चित आदि जो है ना पाप को नष्ट नहीं करता फिर क्या करता है गृह आदि में जो दोष हो गया तो वो दोष का निवारण करता है ये उसका स्वभाव है ऐसा कहा ऐसा पूर्वादि ने कहा था ये प्रायश्चित का स्वभाव है उतना ही उसका प्रयोजन है दोष निवारण करता है वो तो फलांतर संबंध उसका नहीं है तो उसी के संबंध में कहा था ये तो इत्यादि यथा मलिन स्नायादित्युक्ते स्नान फलम मलिन जैसे कहा जाता है कि जो मलिन व्यक्ति है जिसके शरीर अभी अशुद्ध है उसको स्नान करना चाहिए ऐसा कहा तो उसका फल क्या होता है स्नान का फल तो मल मात्र होता है मल शुद्ध हो जाए शरीर में मल शुद्ध हो जाएगा यही उसका प्रयोजन होता है ऐसा ही ब्रह्म द्वादश व्रतम चलेद ब्रह्म हत्या निवृत्ति व्रत तेन दृष्टा दृष्ट त्यागन अदृष्ट कल्पना न युक्ता और ऐसे ही ये प्राचित्व में जो ब्रह्म ब्रह्म हत्यार, हत्यारा होगा वो द्वादश वार्षिक व्रत चले द्वादश वर्ष बारह वर्ष तक एक व्रत का अनुष्ठान करें ऐसा कहा एक प्राचित है तो उस प्राचित का अनुष्ठान करने से उसका ब्रह्मवत्यादि निवृत्ति फलम ब्रह्म भर आदि का प्राश्चित विधान करने वाला है ये शास्त्र एक पक्ष में ये शास्त्र माना जाता है तो उसके निवृत्ति को हो जाता है और ऐसा कहा गया तो उसका ही वो फल होगा ये और किसी का दोष का निवारण इत्यादि नहीं करेगा जिसके लिए कहा गया उतना ही करेगा उतना का करके समाप्त होता है जैसे स्नान आदि करना शरीर में मालिन्या का निवारण करने के लिए होता है उतना ही उसका प्रयोजन माना जाता है ऐसा विशेष स्थिति में और जो पुण्य स्नान स्नान होता है उसका अलग प्रयोजन होता है एक तो हम सामान्य स्नान करते हैं फिर दूसरा एक पवित्र स्नान होता है दूसरा स्नान होता है स्नान एक प्रकार से नहीं तो वो अलग अलग फल होता है उसका जो हम स्नान करते हैं ना वो ऐसे स्नान करते हैं तो स्नान होता है जैसे सभी करते हैं प्रकार स्नान होता है इस स्नान का तो केवल बाह्य शौच हो जाता है मतलब शुद्धिकरण होता है लेकिन इससे कोई पुण्य नहीं मिलेगा पुण्य स्नान नहीं है पवित्र स्नान नहीं पवित्र स्नान अलग होता है उसके लिए उसके विधान के अनुसार स्नान करना पड़े। वो पवित्र स्नान जो होता है वो शरीर को साफ करने के उद्देश्य से नहीं होता है वो अलग प्रयोजन है उससे पुण्य मिलेगा जो रोज आप जो है पानी डाल करके साफ करके साबुन लगा करके नहाते हैं वो उसमें वो नहीं मिलता उसमें उस स्नान को यह स्नान बनाना पड़ेगा वो जो रोज आप करते हैं उस स्नान में वो पवित्र स्नान उसको बना के करना पड़ेगा उसमें मंत्र आदि पोद स्नान करना है जो नियम बताया उसी प्रकार स्नान करने से वो पवित्र स्नान होगा नहीं तो वो ऐसे स्नान हो जाता है केवल जैसे पशु पक्षी स्नान करते हैं अपने शरीर को साफ करने के लिए और शरीर में ठंडक लहाने के लिए करते हैं वैसा प्रयोजन होता है उसका पवित्र स्नान का प्रयोजन नहीं होता तो उसके लिए जो विधान है विधान को सीखना पड़ेगा और विधान के अनुसार हमारे संस्कार में वो छोटे बचपन से उसको सिखाया जाता है तो उसी प्रकार उस स्नान कैसे करना इत्यादि बताया जाता है उससे उसको पवित्र स्नान बोलते तो ऐसा विशेष होने पर होता है नहीं तो वो क्या है केवल उसको स्नान का जो प्रयोजन है मल निवारण करना उतना ही होगा और कोई प्रयोजन नहीं होगा इसलिए यहां विशेष विधान के द्वारा यह प्रयोजन माना गया तो तेना दृष्टा दृष्ट त्यागे नदृष्टा कल्पना नहीं उत्ता इसीलिए दृष्ट फल को त्याग करके अदृष्टा कल्पना करना ठीक नहीं है इसलिए भाष्यकार ने कहा फलांतरा कल्पना अनुभवते उसका जितना प्रयोजन कहा गया है उतना ही है वो दोष निवारण उसका प्रयोजन कहा उतना ही होता है और उससे अतिरिक्त फल का नहीं दोष प्राश्चिता नाम पाप निवृत्ति फलत्व भी विद्या तथा तद्वत्वृत्ति उद्देश्य न तस्य विद्यावादित अनुद्रवती प्राश्चित्य के बारे में जो कुछ आपने कहा है ना ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि प्राश्चित के बारे में शास्त्र में विधान किया विधान किया है तो उसका फल होगा किंतु तुम् आपके ब्रह्म के संबंध में ऐसा विधान तो किया नहीं कि ब्रह्म प्राप्त करने पर इस प्रकार जो है पूर्वकृत पाप का क्षय होता है आ, ये विधान किया ही नहीं तो फिर कैसे होगा तब कहा कि ऐसा नहीं है कि यहां जो है ना ये जो सगुण विद्या और निर्गुण विद्या दोनों को अलग करना पड़ेगा इस सगुण विद्याओं में बहुत जगह इसका विधान मिलता है सगुण विद्या में मिलता अब निर्गुण विद्या का क्या होगा आगे बताएंगे तो विधान नहीं मिलता है ऐसी बात नहीं है आप देखो बहुत सारे विधान बहुत सारे जगह कहा होगा अब वो क्या है ये पूर्व आदि इसको कहेंगे नहीं ये सब विधान नहीं है अर्थवादा अर्थवाद अर्थवाद है आप जो अर्थवाद को लेकर के विधान मान लेते हैं और विधान के बिना तो फल नहीं होता अर्थवाद का साक्षात फल नहीं होता अर्थवाद का फल तब तो होता है जब वो विधान के साथ मिलकर के काम करता है वो अन्यथा उसका स्वतंत्र फल नहीं होता इसलिए वो अर्थवाद में जो कहा हुआ है उसके लिए पहले आपको एक विधान ढूंढना पड़ेगा विधान ढूंढने के बाद में वो विधान के साथ यदि प्रकरण आदि से संबंध करेगा तब तो उसका फल होगा नहीं कहीं कहा कहीं कहा हुआ है कहीं ला करके आप जोड़ नहीं सकते इसलिए अब यहां जो है भाष्य बिल्कुल निष्पक्ष रूप से निर्णय कर रहे मतलब हमें सभी कुछ बना के रखना पड़ेगा ऐसा नहीं कितना आकर के अंत में बोला कोई कर्म का फल नहीं ये सब नहीं वो ऐसा ऐसे करके बोलते तो उल्टा पुलटा हो जाता इसीलिए सारी व्यवस्था को बना के रख करके अब ये जो पूर्ववादी है ये तो ऐसा हमारे सिद्धांत के ऊपर आक्षेप तो नहीं कर रहा ये अपने दर्शन को समझने की दृष्टि से तर्क कर रहा है जो सभी के लिए स्वीकार्य है ऐसे तर्क कर रहा इसलिए उसका उत्तर उसी प्रकार देना पड़े आगे टीका में कहा उभय संगीत न विद्या विधि संभव आदित्या ये जो सगुण विद्या है इनमें दोनों फल प्राप्त होता है एक तो ऐश्वर्य प्राप्ति फल है महान फल है और निवृत्ति भी फल है पाप निवृत्ति के बिना ऐश्वर्य प्राप्ति नहीं हो सकती दोनों का संबंध रहता है इसलिए ये दोनों मिलाकर के पापमदादिश्रुते अभावे द्वितीय विद्याभाव उपेद्या विद्या स्वभावेवा पाप क्षयफलत्व अब निर्गुण विद्या के विषय में कहते हैं निर्गुण विद्या में क्या होता है में कहा भाषमिका तयश अवक्षाण नास्ती पाप प्रहार पूर्वक ऐश्वर्य प्राप्ति ता तासाम निश्चय तो ये कहते हैं ना पूर्वादि कहते हैं कि ये जो जितने भी स्तुति पाप निवृत्ति की बातें करती है स्तुति ये अविवक्षित है अविवक्षित कारण मतलब वो अर्थवाद मान्य का हेदु नहीं दिखता ऐसा भाष्यकार कह रहे ये अर्थवाद सब जगह फलों का अर्थवाद मानेंगे जितने उपनिषद में आया वो वही कहते हैं सभी अर्थवाद है इसका कोई फल नहीं।, नहीं है विधान नहीं है इसलिए कहते हैं इसको अर्थवाद मानने में कोई हेदु नहीं दिखता इसलिए इसको फल मानना ही चाहिए कारण क्या है कि अभिवक्ष अभिवक्षा कारणम नास्तिक तयो इन दोनों का दो क्या बताया है एक तो सगुण विद्याओं का ऐश्वर्य प्राप्ति और दूसरा उसी से पाप निवृत्ति इन दोनों को अविवक्षा मानने में कोई कारण नहीं है अविवक्षा अर्थात अर्थवाद मानने में कोई कारण नहीं अतः इसलिए पाप प्रहाण पूर्वक पाप को खान करते हुए ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है ऐसा उन श्रुदियों का अर्थ करना ठीक होगा क्योंकि ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए पाप निवारण होना आवश्यक होता है उसके बिना ऐश्वर्य प्राप्ति नहीं होगी तो उसके लिए दोनों को अर्थ में करना चाहिए ऐसा फल होता है ऐसा निश्चय करके। चलो ये तो सगुण विद्या में जन प्रकार हो गया वो अर्थवाद न मानते हुए उसमें विवक्षा मान करके करेंगे तो उसमें फल होता है ऐसा करके मान लेंगे किंतु अभी निर्गुण विद्या में क्या है बोलते हैं निर्गुण विद्यायाम तो यद्यपि विधानम नास्ति। और सीधा बोलते हैं निर्गुण विद्या में तो ऐसा कोई विधान तो मिलता नहीं, नहीं मानते त्रिगुण विद्या यद्य विधानम नास्ति। आपने ठीक कहा दस में विधान नहीं है। फिर क्या करेंगे तथा भी अकर्तृ आत्मबोधात कर्म प्रदाह सिद्धि ये है इसका सूत्र इसको याद रखना है इसी को लेकर के पूरे भगवदगीता में भगवान ने यह कर्मयोग विधान कर ते समय ये, इसी, इसी दृष्टि से कहा यद्य वहां को स्पष्ट नहीं है कि क्यों ऐसा होता है यहां स्पष्ट है क्योंकि वो भगवत गीता भी उपनिषद है वेदांत का सार है तो वेदांत में जो निश्चय किया उसी के अनुसार वहां का निश्चय किया तो ब्रह्म विद्या में दो विभाग किया एक तो सगुण ब्रह्म विद्या और निर्गुण ब्रह्म विद्या सगुण ब्रह्म विद्या में तो फलकथन है जैसा बहुत सारे अभी विचार करके आया कितने सारे फल कथन है उसका भी है, आगे भी कुछ फलों का विचार करें। किंतु अभी निर्गुण विद्या में निर्गुण विद्या में तो फल का धन है ही नहीं इसका मतलब निष्फल है क्या ऐसा भी नहीं है। उसमें क्या होता है कि ये फल कर्मकर्ता और फलभोक्ता के संबंध में इन दोनों को जोड़ने वाला एक सूत्र है वो सूत्र रहने पर ही कर्म और कर्मफल जुड़ता और वो रहने से ही कर्मफल का भोक्ता के साथ संबंध होता है ये भोक्ता कौन होता है जो कर्म किया हुआ करता होगा करता होगा भोक्ता और क्रिया कहां होती है है क्रिया कहां होती है क्रिया, पुछुण। कहा? पुछुण। होती है? क्रिया? हाँ क्रिया कहां होती है क्रिया हां क्रिया कहां होती है थोड़ा जोर से बोलो ना मुझे सुनाई नहीं पड़ रही इसलिए मैं पूछ रहा हूं हाँ तो कुछ बोल तो रहा है लेकिन जोर से बोलो गलत होगा तो सही होगा बाद में देखेंगे कर्म में होता है तो क्रिया का कर्ता कौन होता है कर्ता होता है अब क्या है कि ये जो क्रिया है वो कर्म में होता मतलब जिस पर आप क्रिया करते हैं उसमें होता है जिस पर आप आ, कुछ कार्य करते हैं क्योंकि क्रिया का आश्रय होता है कर्म इसलिए इसको द्वितीय विभक्ति में कहते हैं तो अब जो है वो क्रिया का आश्रय होने का तो, मतलब क्रिया का आश्रय कर्म भी है वो कर्म जो है कर्ता के संबंध में है इसी प्रकार क्रियावान तो कर्ता ही होता वो आलंबन है अभी हम अध्ययन कर रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं किसका अध्ययन करके रहे ब्रह्मसूत्र का अध्ययन कर अब ब्रह्म सूत्र कर्म है तो ब्रह्म सूत्र का अध्ययन हो रहा है तो सह ब्रह्म सूत्रम पठती अधिक ऐसा होगा तो अभी जो है वो क्रिया का जो आलंबन दिखता है कर्म में दिखता लेकिन वो किसके आधार पर हो रहा है वो कर्ता के आश्रय होता है तो कर्म के आलंबन करके वो कर्ता में आ जाता तो करने वाला कर्ता ही होता तो अब भोगता भी वही होगा कोई भी क्रिया ये कर्त सकर्म क्रिया है तो कर्त कर्म द्वारा आ जाएगा यदि अकर्मक क्रिया है तो सीधा ही कर्ता में रहता अकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है अकर्मक क्रिया को उदाहरण क्या है इन ट्रांसिटिव वर्ब का ट्रांसिटिव वर्ग नहीं है क्या क्या हुआ हा तो स से वो ट्रांसिटिव नहीं होता है वो मतलब उसका कोई और संबंध नहीं होता है सोने वाला वो स्वयं ही होता है इसलिए वो अकर्म क्रिया तो बोलेंगे तो सोता है तो सो, सोने वाला वो कर्म एक ही है।, है ना अब क्या है वो तो सीधा ही कर्ता के साथ संबंध करता उसको कोई कर्म चाहिए कर्म है ही नहीं उसका तो क्या करेंगे उसके साथ संबंध करेंगे अतः ऐसा पूछने से चुपचाप बैठना नहीं ठीक है अपना थोड़ा वो बोलने का अभ्यास रखो ऐसा कोई नहीं गलत हो गया तो भी कोई बात नहीं है वो डरना क्या है इसमें वो गलत होगा तभी तो सीखेगा वो इधर उधर देखता है कौन क्या बोलता है आगे पीछे क्या देखना है और इतना तो हिम्मत होना चाहिए पूछा तो बोलेगी नहीं तो नहीं बोलेगी और आता नहीं तो आता नहीं है तो भी बोलना चाहिए जो आता है वो बोलना चाहिए इतना आता तो है नहीं ऐसी बात है नहीं फिर ये डरना क्या है तो अब जो सकर्मक क्रिया हो या अकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया में तो सीधा कर्ता में आश्रित रहता और सकर्मक क्रिया में कर्म के द्वारा कर्ता में आश्रित रहता तो अब उसका अर्थ क्या हो गया जो क्रिया है जो कर्म है वो सारा मिलकर के कर्ता आश्रित ही हो रहा वो पूरा उसके जो उसकी जो प्रक्रिया है जो सांकेतिक प्रक्रिया है पूरा कर्ता में आश्रित है और कोई रास्ता है ही नहीं उसका क्यों कर्म स्वतंत्र कुछ करता नहीं कर्ता आश्रित होकर के ही करेगा उसके कर्ताओं के बिना नहीं होता इसलिए जब कर्ता-आश्रित ही क्रिया संपन्न हो रही है तो अर्थात उसका फल भी कर्ता आश्रित ही आएगा और कैसे आएगा ये ये तो पक्का है ना अब यहां तो हो गया अब देखो कर्ता-आश्रित हो रहा है अब ये कर्ता में जो कर्तृत्व है कर्ता में क्या है कर्तृत्व अच्छा ये कर्ता ये शब्द कैसे बनता है कर्ता शब्द है? कर्ता शब्द कौन से प्रत्येक के बनता है हां ये सब जानना पड़ेगा तो ये जो है कर्ता शब्द जो है ना कोई बोला नहीं देखा आपको बताओ करता होता मैं आपको नहीं बताऊंगा आप दूसरे डिपार्टमेंट वाले तो ये जो है ना कर्त क्र धाधु है कृधा में त्रिज प्रत्यय होता है और ये त्रिज प्रत्यय जो है कर्तरी कृत ऐसा सूत्र है वो कर्ता में होता है त्रिज प्रत्यय तो त्रिज प्रत्यय कर्ता में होगा तो इसका अर्थ क्या होता है कर्ता कहने पर ही वो कोई करने वाला ऐसा हो जाता उसका अर्थ ही ऐसा वो प्रत्यय ऐसा करता है कृधा है तो धाधु तो धातु के साथ प्रत्यय लगना है तो कर्तरी क्रित करके कर्तरीकृत हो, होता है उसमें त्रिज होता है त्रिज प्रत्यय लगेगा त्रिज प्रत्यय लगने से वो जहाँ जहाँ त्रिज लगता है वो पक्का करता ही होता है और वो कर्तरी प्रयोग मैंने कर्ता के रूप में ही प्रयोग किया जाता है जैसा बौद्धा गंदा वक्ता सभी धातु से लगेगा कोई भी धातु से लगा सकता और उसी का कर्ता बनेगा वो पक्का रहता उसमें कोई संशय नहीं होता है कि वो करता है कि नहीं करता है वो त्रिज लग गया तो करता ही है ऐसा अर्थ होता तो अब क्या है हमारे यहां जो कर्ता बना हुआ है उसके पास सारे क्रिया आ गया और वो कर्ता बन गया वो कैसे कर्ता बन गया वो कर्ता ऐसा है कि वो करने का पूरा अभिमान सामग्री उसके पास है मतलब कर्ता है कर्तृत्व तो उसमें बैठा हो कर्तृत्व तो बैठा हो कर्तृत्व और कर्ता में अंदर क्या है कर्तृत्व और करता इसमें अंदर क्या है तो वो भाव होता है कर्ता में रहने वाला जो भाव है उसको कर्तृत्व तो बोलते हैं इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं आप समझा है नहीं समझा है, मुझे कैसे पता चलेगा एक हिंदी में अंग्रेजी में किसी में बोलो दुणरे शिप, दुणरे शिप। हाँ कर्त कर्तापन ये हिंदी में होता है कर्तापन ये पन जो लगाते हैं यह भाव के लिए होता है और अंग्रेजी में उसको डुअरशिप ऐसा बोलते है, शिप लगाते हैं उसमें तो डूयर शिप डूयर है और उसमें रहने वाले धर्म है डूयर शिप तो ये अभी जो कर्तापन है कर्तृत्व तो है ये कर्तृत्व तो कहाँ आश्रित रहेगा कर्ता में रहेगा क्योंकि कोई भी भाव होता है वो निराश्रित नहीं रहता जैसा कोई आश्रय चाहिए उसे अभी हम इसका परीक्षण कर रहे हैं ये कर्ता बना कैसे ऐसा निश्चय कर तो अभी क्रिया हो गया क्रिया कर्म के द्वारा सकर्मक में और कर्म के बिना अकर्मक में यह आकर के कर्ता में रहता है और कर्ता बोलने से ही वो करने वाला होता है और करने वाला में एक धर्म रहता है कर्तृत्व ठीक है अब ये करने वाला और कर्तृत्व एक है कि अलग अलग है कि करने वाला मतलब कर्ता जो करता है व्यक्ति देवदत्त नाम के एक व्यक्ति है वो करता है। तो वो करता होगा करने वाला होगा और उसमें रह रहा है धर्म कर्तृत्व ठीक है ये दोनों ये देवदत्त व्यक्ति जो करता है और उसमें जो कर्तृत्व है ये एक है कि अलग अलग है हाँ हाँ संबंध ये एक नहीं होता है ऐसा है ये जब करता है ना वो देवदत्त जब करता है तभी वो करता बनेगा क्योंकि वो नहीं भी करता है कभी कभी जब सो जाता है तो करता नहीं यदि देवदत्त और कर्तृत्व तो एक है तो उसको हमेशा करता मानना चाहिए तो सोते समय भी जागते समय भी करते समय भी नहीं करते समय भी तो हमेशा करता रहना चाहिए था ऐसा नहीं होता जब वो कर्म कर रहे हैं जैसा वक्ता कब बोलता है जो बोलता है तो वक्ता है क्योंकि वो त्रिज बचते तभी उसमें लग सकता है वो चुपचाप बैठे हुए तो उससे वक्ता नहीं बोल सकता वो वक्तृ तो नहीं है उसके पास अभी वो वक्ता नहीं है किंतु उसमें वक्तृ तो आ सकता वो आने की संभावना है उसमें वक्ता बनने की सामर्थ्य वो अलग बात है वो एक अलग क्वालिटी है उसका अब जैसा ये लकड़ी जो है वक्ता नहीं बन सकता क्यों नहीं बन सकती है लकड़ी क्योंकि उसमें वो सामर्थ्य नहीं है ये सामर्थ्य होना अलग बात है लेकिन देवदत्त जो है ना वो जब करता है तभी उसमें कर्तृत्व तो आता है तभी उसको कर्ता माना जाएगा माना जाना चाहिए तो अन्य अवस्था में वो करता नहीं है ठीक है ये तो निश्चित है कर्ता बोलो भोक्ता बोलो कोई भी बोलो जिसमें जितने लगे हुए हैं सब में वही होता वो, वो नित्य धर्म कोई भी नहीं होता अनित्य धर्म है अब क्या है कि यदि अनित्य धर्म है यह पता है ना अनित्य धर्म है, है? तो ये अनित्य धर्म है तो जो जब उसके पास नहीं है वो धर्म और जब उसके पास वो धर्म आता है इन दोनों परिस्थिति में ये देवदत्त में क्या परिणाम होता है मैंने देवदत्त का उस समय का उसका मन क्या होता है उसके क्या विशेषता आती है यह कर्तृत्व को ये कहां से पकड़ के लाता है या कोई कर्म करते समय अपने को करता क्यों मानता है ये एक कारण बीच में रहता है वो कारण जब रहेगा वो उस समय करता अवश्य होगा और वो कारण का अभाव रहेगा उसका ऑब्सेंस रहेगा तो उस समय उस स्थिति में करता नहीं होता हां करता नहीं होता हां करता, हाँ, करता नहीं होता वो है वो मेन चीज ये सबको पकड़ के रखने वाला मेन चीज वही है और वो रखने वो रखने पर वो करता अवश्य होगा और वो ना रखने पर करता हुआ भी करता नहीं होता कुरन्न न लिप्य तो पश्यन शृण्वन स्पन जिघ्रन असनन ग्छन शबन श्वसन प्रलभन विसृजन गृणन उन्मिषन निमिषं अभी इंद्रियाण इंद्रिया अर्थु वर्तन दी धारयन ऐसा है वो क्या है आँ? क्या आँकार। है उपाधि अरे मैंने श्लोक बोला आप गीता पढ़ा है गीता के श्लोक में अपने आप बोलते हैं वो अहंकार है अभिमान जो अहंकार है वो यस्य ना हम कृदो भावो बुद्धि यसे न लिप्य दे फाभिशा ईमान लोगा नहन दी न ये तो कल भी कहा था तो यही तो हम आध्यात्मिक वेदांत क्या सीख रहा है यही यही सब सीखना है कि कहां से भूल में पकड़ करके कहां से लेके जाना है अब ये तो कल भी बताया था तो ये धारण करना चाहिए इसी के बीच में काम चल रहा है कल भी एक न्याय संग्रह में यही वाक्य आया विषय विशेष विचार विशे किया क्योंकि न्याय संग्रह पूरा भाष्य का संकलन करके बताता है तो ये जो कर्त्र का अभिमान है ना ये कर्तृत्व तो भाव अहंकार अहंकार आहं, जिसको बोलते हैं अभिमान अहंकार का क्या विश्लेषण है अहंकार का डेफिनेशन क्या है अहंकारो अभिमानम सांग योग में नहीं आया हाँ तो ये, ये सब किसी लिए कर रहे थे तो अहंकारो अभिमानम अहंकार का डेफिनेशन है अभिमान है वो अहंकार बोलते तो मैं करता हूं ये भाव हम करोगी भाव है अहंकार है इसे बोला जाता है लेकिन उसका जो डेफिनेशन है वो ऐसा है कि अभिमान अभिमान होता है तो अभिमान क्या होगा अभी हमारे पास कर्तृत्व तो है और एक देवदत्त है और बीच में जो है ये अभिमान एक फैक्टर आ गया अभिमान एक चीज आ गई अब इन तीनों को कैसे आप जोड़ेंगे फॉर्मूला क्या होगा? कर्ता हाँ वो तो है लेकिन ऐसा इस, होता है ना कर्तृत्व प्लस अहंकार इज इक्वल टू कर्ता करता कर्तृत्व प्लस अहंकार इज इक्वल टू कर्ता हाँ ये ठीक है कर्तृत्व प्लस अहंकार इक्वल टू कर्ता अब इसमें जो है कर्तृत्व है लेकिन अहंकार नहीं है तो क्या हो जाएगा करता नहीं होगा वो करता हुआ भी करता नहीं होता क्या होता।, होता, होता है वो करता है लेकिन करता हुआ भी करता दिखता करता है लेकिन वो करता नहीं होता अभिमान ना होने पर अच्छा ये अभिमान कहां रहता है पैर में रहता है सिर में रहता है कहां रहता है अभिमान अभिमान कहां रहता है बुद्धि में रहता है यह तो सभी जानता है अभिमान तो बुद्धि में रहता है आपने देखा कभी अभिमान को बुद्धि नहीं है बुद्धि में अभिमान को देखा कभी <laughs> नहीं है बेटा। देखना चाहिए फिर किसके लिए मेडिटेशन कर रहे है? रोज जो है घंटों तक मेडिटेशन साधन ये सब किसके लिए कर रहे हैं इसको देखने के लिए एक तो कर रहे हैं ना हा? अब आत्मा को देखा नहीं छोड़ो कोई बात नहीं अब कम से कम अभिमान को तो देखना चाहिए तो ये अभिमान देखो इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है देखो ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं ये तो देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए है? ये तो यही है मेन शत्रु उसको पहले देखना पड़ेगा उसको पकड़ना पड़ेगा उसको पकड़ करके जब तक आप जेल में नहीं डालेंगे तब तक तो आपका करना सारा व्यर्थ है अभिमान के वर्षा जात का जो भी किया हुआ सब तुच्छ हो जाता है वो जिसमें कहा है ना विवेक चुनावी इसीलिए ये जो अभिमान है ये रहता है बुद्धि में समझ लो बुद्धि में रहता है फिलहाल अभिमान लेकिन बुद्धि में रहता है अभिमान बुद्धि में रह करके काम करता है और जो क्रियाएं बाद में होती है ये जो कर्म हम करते हैं जैसे चलना फिरना बैठना ओढ़ना बढ़ना इत्यादि जो करता करते हैं ये सब प्रलभन विसर्जन खंडन उन्मिशन निमिशन न भी ये सारे कर्णों बोल दिया हम तो ये सब क्या है ये सब शरीर इंद्रिय कर्णों से होते हैं शरीर आदि कारणों से होते शरीर आदि कारणों से संबंध होता उसमें बुद्धि भी काम करती है क्योंकि बुद्धि के बिना तो कर नहीं सकते बुद्धि मन आदि सब काम करते हैं बुद्धि आदि कारणों के काम करने पर भी आप उसमें से अभिमान हटा दिया तो दो तो दिखता ऐसा है वो काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा क्यों बुद्धि आदि कारण काम कर रहा किंतु तो अभिमान हटाने के कारण वो स्वयं नहीं करता ऐसा होता नहीं, नहीं, नहीं करने का निश्चय नहीं करने का निश्चय तो वो वो तो हो रहा है करने का निश्चय तो बुद्धि में है वो तो बुद्धि काम कर रही है निश्चय बुद्धि करते हो है लेकिन वो सब कुछ करते हुए ये अभिमान को उन्होंने हटा दिया तब ये करता हुआ नहीं करता यही तो पंचमाध्याय गीता का वही वो, वो बोला की ये सारे इंद्रिया अपने अपने काम को कर रही है और वो क्यों कर रही है क्योंकि क्रिया तो करना कर्ता में आश्रित रहता है में तो आश्रित है क्रिया वो क्रिया तो करता ही कर रहा है वो दौड़ रहा है, भाग रहा है वो तो स्वयं ही कर रहा है वो कर्तृत्व तो भी उसमें आ गया तो व्याकरण के दृष्टि से तो वो करता है लेकिन वो सिद्धांत की दृष्टि से उसके स्वयं अनुभव के दृष्टि से वो आ करता, क्यों वो अभिमान नहीं करता क्योंकि व्याकरण के जो द्र... नियम के अनुसार जो प्रत्यय आदि करेंगे इत्यादि जो है ना उसमें अभिमान चाहिए ऐसा नहीं बोला उन्होंने अभिमान भी एक चीज चाहिए तभी उसको हम कर्ता मानेंगे ऐसा कहीं नहीं कहा और ये जो केवल मीमाम से कहते हैं मीमाम से कहते हैं कि वो कर्तृत्व तो अभिमान के बिना उसको करने का अधिकार नहीं है ऐसा बोलते वो वो उसको अप, वहां तो अभिमान माना है अब बाकी जो है हम अभिमान के बिना भी कार्य मानते हैं और बाकी जो है हो सकता है इसी दृष्टि से ये जो अभिमान है कर्तृत्व तो आत्मबोध करता मैं हूं ऐसा जो बोध है अभिमान बोधा में हूं ये बोध वक्ता में हूं ऐसा जो बोध है ये उसका जो एक इंग्रेडिएंट ऐसा है एक सामग्री ऐसी है इसको आप हटा सकते हैं चाहिए उसको हटाने पर भी काम चलता रहेगा, ये है तभी तो वो गीता का श्लोक अनुय लगता है और वही हमारा यहां भी लगता है यहां क्या है कि ब्रह्मज्ञान हो गया विद्या के द्वारा ब्रह्मज्ञान हो गया तो उनको क्या मालूम हुआ था ये जो अभिमान को उन्होंने पता लगाया था मेडिटेशन करके ये अभिमान जो ऐसे ऐसे काम करता ये अहंकार अहंकार होगी सर्व अनर्थ ऐसा गीता भाष्य में भाष्यकार ने कहा अहंकार तथा कर्ता करणम जब पृथक विधम इत्यादि में इत्यादि श्लोक में ये व्याख्या करते वो कहते हैं वो अहंकार आदि जो ना अहंकार जो सर्व का कारण है इसलिए अहंकार तृत्व को छोड़ देंगे तो आप पूरा फ्री हो जाए इसको छोड़ने के लिए साधन करना पड़ेगा इसके उन्हें साधन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ये सब देकर के करना है इसको पकड़ने के लिए सही जगह पे ऐसे साधन करते रहेंगे तो ठीक है कुछ तो अच्छा तो होता है लेकिन काम नहीं बनेगा चीज़ तो पकड़ में नहीं आएगा इसलिए ये है इसका सूत्र बोलते हैं अपि अकर्तात्मबोधा कर्म प्रदाह अब क्या है कि कर्णादि के द्वारा कर्म हो गया यह तो ठीक है अब उसमें जो कुछ परिणाम हो गया वह कर्णादि अनुभव करेंगे किंतु यह स्वयं उससे लेपायमान नहीं होता जैसा आप हाथ मिट्टी में डाला तो हाथ में मिट्टी लगेगा अब क्या हाथ में लग गया मिट्टी हाथ में मिट्टी लगने से वो मुझ में मिट्टी लग गया ऐसे नहीं कहेंगे वो हाथ में मिट्टी लग गया और हाथ को साफ करना है तो साफ कर देंगे तो साफ करना भी हो जाएगा तो साफ उसी पर हो जाएगा मिट्टी लगा हाथ में और मिट्टी गया भी हाथ से और वो अपने आप जो है ना मिट्टी लगाया अपने में न मिट्टी को साफ किया वो भाग रहेगा कुछ समझ में आएगा ऐसा तो वो भाव जो है उसी को कहते हैं अकर्त आत्मबोधा ये ज्ञानी के लिए कोई और कई तरीका नहीं है उसमें और कोई विधान की भी आवश्यकता नहीं वो अकर्त आत्मबोध में पहुंचने के कारण कर्म प्रदाह सिद्ध हो जाता सारे कर्म उसका नष्ट होता है क्योंकि ये अभिमान वहां काम नहीं कर पाता अभिमान काम नहीं करने पर उसका साथ किसी का संबंध कर ही नहीं सकता ऐसा होता है कहा आगे भाषण अश्लेष इति आगामीशु कर्मसु कर्तृत्व में न प्रतिपद्य दे ब्रह्म अब ये इसमें जो दो पद आया अश्लेष और विनाश ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि अश्लेष विनाश दो शब्द का प्रयोग किया कि ऐसा तो कहना चाहिए सारा कर्म नष्ट होता लेकिन ऐसा नहीं होता एक तो प्रारब्ध नष्ट होता ही नहीं प्रारब्ध तो रहेगा और आगामी कर्म का अश्लेष होता है यानी असंबंध होता है और संजित का प्रदाह होता है ऐसी व्यवस्था बनाए क्यों तभी जाकर के आगे व्यवस्था ठीक बन पाएगी तो ये अभी ऐसा होता है तो अश्लेष जिसका हो गया जिसका संबंध छूट गया वो अभी आकर के इसको कुछ करेगा नहीं वो तो संबंध ही नहीं है उसके साथ कैसे संबंध नहीं है या अभिमान नहीं है उसके वो मेरा है ऐसा संबंध है नहीं वो अभिमान के बिना किया हुआ है ऐसा है। अभिमान का बिना किया हुआ अब वो उसमें बहुत सारे पोरपुट होते अभिमान के बिना किया तो वो अब कर्म फल आएगा तो ये कर्म फल कहां बैठेगा वो क्योंकि अभिमान के द्वारा वो जहां बैठना बैठना तो बाकी कारणों से तो हो रहा है जैसा गीता में कहा वो कारणों से तो कर्म निवर्त हो रहा है निवृत्त होकर के वो कर्म भी माना जा रहा है उसको क्योंकि उसको क्रियमान कर्म आगामी कर्म इत्यादि नाम से करें तो भविष्य में फल देगा और वो फल किसको देगा उसको नहीं देगा जिसने किया उसको नहीं दे रहा वो वो कोई और को दे रहा है और और को देने की व्यवस्था बनाई उन्होंने बिल लिख दिया जो वसीयत लिखना होता ना ये वसीयत लिख दिया कि अभी जो कुछ हम करेंगे ये हमारा नहीं होगा वो दूसरे का होगा वो बिल लिख करके रख दिया और किसी को पाप का बंटवारा कर दिया किसी का पुण्य का बंटवारा कर दिया जो उसको दोष पहुंच जाएगा उसके पास पाप जाएगा और जो पुण्य पहुंच जाएगा उसके पास जो अच्छा काम करेगा उसके सेवा आदि करेगी उसके पास पुण्य जाएगा ऐसा बटवारे करके विवाह करके दे दिया तो वो ऐसा उसको जा रहा है उसके साथ संबंध नहीं ये किसका है ज्ञानी का आगामी कर्म कर्म उसका ये है उसका अश्लेष होता है ये कह रहे भाषिका तो अश्लेषि आगामी शु कर्मसु जो आगामी कर्म है उनका कर्तृत्व तो न प्रतिबद्ध उसमें कर्तृत्व तो ही नहीं रहता ये देखिए बार बार कह रही है कर्तृत्व की बात उसमें कर्तृत्व ही प्राप्त नहीं होता है ब्रह्म ब्रह्मविद इसलिए वो उसका श्लेष हो जाता उसका संबंध नहीं रहता वो मेरा कर्म है मैंने किया ऐसा अभिमान नहीं रहता तो क्या करेंगी तो इसलिए अधिक्रांत ये शुद्ध अधिक्रांत मन जो बीत गए बीत गया मनु संचित में चला गया वो संचित है जो अधिक्रांत उसमें तो यद्यपि मिथ्या ज्ञानात कर्तृत्व प्रतिपेता इवा उसमें कैसा था जब संजित कर्म किया उस समय ये ज्ञानी नहीं था यह अज्ञानी था अज्ञानी था तो उसका अभिमान आदि रहा उस समय वो तो साधक मतलब उस स्थिति में कितने कुछ था वो तो अभिमान के अहंकार के कारण किया वो अधिक्रांत कर्म संजित कर्म जो अभी है तो उसमें यद्य मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान रहने के कारण अर्थात अच्छा अज्ञान रहने के कारण कर्तृत्व प्रतिपेयताइा कर्तृत्व प्राप्त किया जैसा है ये प्रतिपेयता है लिटलकार का प्रयोग है कर्तृत्व प्राप्त किया था वो वो कर्तृत्व था ऐसा अच्छा नहीं बोलना चाहिए वो उसमें कर्तृत्व नहीं वो तो कर्तृत्व था कर्तृत्व के कारण उसको रखा मतलब वो सारे जो रखा हुआ था पहले का उसमें क्या है उसको आप प्रोग्राम करते समय कर्म का प्रोग्राम करते समय कर्तृत्व के सहित तो प्रोग्राम किया था मतलब आप, आपके पूर्व नाम से प्रोग्राम किया हुआ नया नाम नहीं आया था पूर्व नाम से प्रोग्राम किया था वो जो प्रोग्राम उसमें किया हुआ है उसी के अनुसार वो काम करेगा अब उसको कुछ कर नहीं सकता अब बदल गया तो भी वो तो गया गया ऐसा है क्योंकि वो परिणाम प्रक्रिया है ना उसका वो चला गया जो जैसा चला गया वैसा चला गया अब तथा फिर भी फिर भी क्या होगा ये इसी में ही बड़ी समस्या इसी में ही है क्योंकि उसमें अपना नाम दर्ज किया हुआ है तो नाम पंजीकृत है तो नाम के अनुसार कर्ता को लेकर वो आएगा ही क्योंकि तो तो पता लिखा हुआ तो आएगा तो वो कर्म वहां फल के लिए आएगा तो क्या करेंगे इसका उसको क्या पता है आप हो गया तो बोलेंगे ज्ञानी होने के पहले किया हुआ है आपको अभी भोगना पड़ेगा तो ज्ञानी हो गया तो क्या हुआ वो तो अभी हुआ ना पहले तो आपने जा उसमें तो जोड़ा नहीं अपना नाम रखा है उसमें तो नाम रखा है तो फिर तो यह समस्या हो जाती है इसलिए कहा तथा भी कहा फिर भी स्थिति ऐसा है उसमें कर्तृत्व मानते विद्या सामर्थ्य अब यह प्रतिबंध की बात करें कि विद्या में ऐसा एक सामर्थ्य उत्पन्न हो गया उसी से मिथ्या ज्ञान निवृत्ति हो गई मिथ्या ज्ञान विद्या से नष्ट होती और तान्य भी प्रविलीय निवृत्त होने से वो जो कर्म किया था वो भी नष्ट हो जाता क्यों मिथ्या ज्ञान के द्वारा किया हुआ था वो और उसका जो अड्रेस पता इत्यादि जो कुछ भी था वो सब मिथ्या ज्ञान में आधारित था इसके कारण मिथ्या ज्ञान निवृत्त होने पर फिर वो अभी काम नहीं कर सकता ऐसा हो गया उसका जो मिथ्या ज्ञान रूप आलंबन नहीं है इसी दृष्टि से कहा विनाश तो दो शब्द का प्रयोग करने का तात्पर्य है कि एक में तो असंश्लेष होता है कर्तर तो है ही नहीं दूसरे में कर्तर तो है लेकिन क्या है उसमें मिथ्या ज्ञान भी है अब वो मिथ्या ज्ञान को इधर हटा दिया मिथ्या ज्ञान तो एक है यदि वो अलग अलग मिथ्या ज्ञान होता तो फिर नहीं हटता मिथ्या ज्ञान क्या है एक है कैसा एक है वो? मिथ्या ज्ञान एक है अविद्या एक है जो अविद्या क्या है कौन सा ज्ञान का रहा हूं हाँ देखो अविद्या को इसलिए एक मानना पड़ेगा इसलिए पूछ रहे हैं ना मतलब ये प्रक्रिया आपकी व्यवस्थित है कि नहीं है व्यवस्थित नहीं है अभी पूरा हाँ तो ऐसा है कि अविद्या मिथ्या ज्ञान एक है कारण क्या है कि वो जो अविद्या जो भी है वो आत्मा के संबंध में आत्मा की अविद्या है संबंधी अविद्या ये आत्मसंबंधी अविद्या रहने के कारण बाकी अविद्या कार्य कर्म सब हो गया काम कर्म हो गया तो वो अविद्या आत्मसंबंधी अविद्या यहां भी वहां भी एक ही है माने जिस आत्मसंबंधी अविद्या से कर्म किया था वही आत्मसंबंधी अविद्या ये यह भी था मतलब इस समय वर्तमान में भी था और उसी आत्मसंबंधी अविद्या को हटा दिया तब क्या हो गया वो यहां से हट गया तो पूरे से हट गया ना वो एक ही है तो जहां तक गया वहां से सभी से हट गया वो कि नहीं हटेगा वो हटना पड़ेगा वो अलग अलग तो है नहीं इसीलिए अविद्या के लिए कोई भूत भावी वर्तमान तो है नहीं अविद्या तो एक रूप है तो एक ही है वो अविद्या आत्मा का ज्ञान इसीलिए उसको यहां से हटा दिया तो सभी से हट गया ऐसा मान करके वो उन कर्मों का भी विनाश माना जाएगा क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान के कारण कर्तृत्व आरोपित करके किया था वो। अब वो मिथ्या ज्ञान हटा करके फिर वो कर्म को अलग कर दिया जाएगा कर्म का नाश माना जाएगा क्योंकि मिथ्या ज्ञान रहने से कर्म हुआ था वो कारण है उसका क्योंकि अविद्या काम कर्म यही उसका क्रम है ना पहले अविद्या रहेगी उससे कामना होगी फिर उसके कर्म होगा तो परम कारण क्या है अविद्या है वो उसी को हटा दिया तो फिर क्या रहेगा उसका घट से मिट्टी को हटा दिया तो फिर क्या मिलेगा आपको कुछ नहीं मिलेगा एक घड़ से मिट्टी को हटा दिया तो नहीं हटा सकते हैं? है तोड़ फोड़ में से हटा नहीं सकते हाँ ये भी अच्छा तो ऐसा है घड़ से मिट्टी को हटा दिया तो क्या मिलेगा घड़ का नाम मिलेगा घड़ का नाम रहेगा तो जिस हटा दिया लेकिन घड़ वस्तु नहीं मिलेगा वो कार्य नहीं हो पाएगा क्योंकि घड़ से अभी पानी लेने का काम और दूसरे काम वो नहीं रहेगा खाली घड़ कहने के लिए कह सकते नाम तो रहेगा आकार नहीं रूप नहीं कोई कार्य नहीं हो सकता इसी प्रकार यहां भी हो जाता है वो मिथ्या ज्ञान उसका मूल कारण था उसको हटा दिया तो अब वो कर्म केवल कर्म कहने के लिए है लेकिन कुछ है नहीं। उसका नाम ही ना मात्र है बोल सकते हैं संचित कर्म क्या नष्ट हो गया संचित कर्म क्या नष्ट हो गया घड़ नष्ट हो गया लेकिन नष्ट हो गया क्या वो तो हटा दिया काम नहीं कर सकता ऐसा नाश होता यहां जो है ना इसलिए ऐसा कहना पड़ा इसमें थोड़ा अंदर है ये सब बहुत सूक्ष्म चीज है वेदांत में ये प्रक्रिया में इसको ध्यान में रखना चाहिए यहां जो नष्ट किया है ना बनाया तो हमने क्या बोला था बनाया तो कर्म बनता है परिणाम प्रक्रिया के अंदर अनुसार उसको फल मिलेगा ऐसा कहा था ऐसे ही माना जाता है कर्म है परिणाम है और उसी से परिणाम प्रक्रिया से उसको फल मिलेगा लेकिन वो नाश जो है परिणाम प्रक्रिया में नहीं होता कर्म का नाश नहीं होता है नहीं परिणाम वो भोग की बात नहीं कर रहे ये जो नाश की बात कर रहे वो तो भोगते नाश तो परिणाम प्रक्रिया का नाश है भोगे तो सबसे ठे वो प्रक्रिया नहीं होता अभी भोग के छोड़ के बात कर रहे तो अब ये परिणाम प्रक्रिया से नहीं होता क्यों नहीं होता है कि ये जो परिणाम प्रक्रिया से यदि आप नाश करेंगे जैसा आप घड़ की बात करते हैं तो परिणाम प्रक्रिया के नाश करने के लिए घड़ को क्या करना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा फोड़ना पड़ेगा फिर उसको एक एक जो है उसके बाद उसको टुकड़ा टुकड़ा निकाल करके और टुकड़े टुकड़े को फिर जो है चूर्ण बनाना पड़ेगा और चूर्ण बना करके फिर मिट्टी में मिलाना पड़ेगा तब इतने करने से वो परिणाम के अनुसार उसको नाश माना जा सकता है ऐसा होता है ये एक नाश है ऐसा होता ऐसा नहीं अलावा नहीं होता है हाँ उसके अलावा हो सकता है ना नहीं होता है? वही मिट्टी तो बाद की बात है वही मिट्टी से के बाद नहीं कर रही वही एक मिट्टी का पहले करो तो अभी ये तो हो सकता है घड़ को तोड़ फोड़ करके आपने चूर्ण बना करके नाश और कोई प्रकार से घड़ को नाश कर सकते हैं घड़ घड़ नहीं है घड़ का नाश का मतलब घड़ का अभाव घड़ नहीं है ऐसा मालूम होना चाहिए ऐसा कर सकता है क्या? आग, इसके लिए तो मैंने सारा पॉइंट आपको दे दिया तब जाके बोला तो इसलिए ये जो है ना और प्रकार से नाश होता है दो नाश दो प्रकार का होता है एक परिणाम के अंदर का उत्पत्ति परिणाम के अंदर का नाश और एक वो विवर्त के अंदर उत्पत्ति विवर्त के अंदर नाश और परिणाम करने वाले को भी वर्त से नाश दिया जाता है वो है यहां समझना तीन है अभी समझ लो एक तो परिणाम से उत्पत्ति परिणाम से नाश ऐसा करके भोग करके उसके क्रम से नाश होता है परिणाम मत समझते ना वो क्रम से जाएगा वो और दूसरा जो है परिणाम में है वर्तमान है जैसे कर्म आदि परिणाम में वर्तमान है उसको हम नाश करते समय परिणाम से नहीं कर रहे परिणाम से तो हो ही नहीं सकता वो परिणाम से होने को तो संजिद में कितना पढ़ा हुआ है अब एक एक घर निकालना पड़ेगा उसको साफ करना पड़ेगा कूटना पड़ेगा फिर क्या क्या करना पड़ेगा वो तो होगा ही नहीं वो परिणाम से उसका नाश संभव नहीं है फिर क्या है वो विवर्त से नाश करते वर्तों से नाश करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो सारे कुछ कर्म जिसके आधार पर खड़ा है उसको नीचे से खींच लेते उसको खत्म कर देते तब तो फिर है ही नहीं वो वो क्या है मिथ्या ज्ञान वो सारे जो संचित बना था उसका टोटल जो आश्रय था वो मिथ्या ज्ञान था और मिथ्या ज्ञान को परिणाम प्रक्रिया से नहीं किया जाता वो हो ही नहीं सकता मिथ्या ज्ञान को नाश तो विवर्त से होगा मतलब ज्ञान तो अज्ञान से नष्ट होता है और कोई प्रक्रिया से नहीं होगा इसीलिए ज्ञान को हमने नाश कर दिया इस प्रक्रिया से तो उसको हटा दिया तो उसके बाद तो फिर उसका कोई है। क्योंकि वो है नहीं फिर बाद में वो वो तो अभी आप ध्यान दे के बैठो हमने तीन विवाह किया अभी हम आगामी की भी बात नहीं कर रहे हैं संचित की बात कर रहे वो, तो तो वो, वो आगे बताएंगे ना अभी आगे बताएगी वो संजिद इस वर्ष में होगा इसके लिए तो उपाय है जब इतना उपाय आपको बता दिया तो होगी उपाय बहुत उपाय वो तो बहुत, तो बहुत प्रसिद्ध है वो क्यों नहीं होता है वो तो प्रसिद्ध है इसमें ये मिथ्या ज्ञान नष्ट होने के बाद में वो संजित का संजित का नाश होता है इसको यहां विनाश शब्द से कहा यहां विनाश परिणाम विनाश नहीं है यह मैं बताना चाह रहा हूं ये है विवर्त विनाश है तो विवर्त विनाश में बोध मात्र होता है वो एक क्षण में सारा कुछ होता है सिर्फ जिस क्षण में ज्ञान हो गया सगर्वाणी तस्मिन दृष्टे पर क्षण हो गया फिर आगे कुछ उसका वो है नहीं, वो हरेगा क्यों तो इसके बाद आगामी तो रह रहा है केवल प्रारब्ध नहीं आगामी को भी दूसरे पर, पर जा रहा है ना इसके वो साथ संबंध नहीं है ठीक है लेकिन दूसरे पर जा रहा है वो ऐसा है आगामी तो है अभी असमश्लेष्ठ के द्वारा इसी प्रकार वो विलीन हो जाता है अब वो विलीन होगा तो क्या होगा जो कारण से वो उत्पन्न हुआ था मिथ्या ज्ञान उसके विलीन होने पर उसका कोई आइडेंटिटी रहा नहीं उसका कोई स्वता अस्तित्व नहीं रहा तो जो जो कारण से उत्पन्न हुआ था सो सो कारण में चला गया खाली अभी नाम रहेगा नाम मतलब आपने जो पूर्व पूर्व कर्म किया उसमें यदि कुछ नाम है तो वो आपको स्मरण है तो वो रह सकता है स्मरण तो ऐसा होता ही नहीं संजित का कुछ भी स्मरण नहीं होता तो वो रहेगा बाकी तो कुछ भी नहीं रहेगा वो सारा नष्ट किया हुआ माना जाता है तो वो वो भी नाम भी चले गया ही मान लो ऐसे करके वो पूरा हो जाता है अब इसके बाद में अब ये एक प्रश्न यहां हो सकता ये ये जो नष्ट किया हुआ है ना ये कर्म जो नष्ट किया वो ज्ञानी को मालूम होगा कि नहीं होगा कि संजित का नाश हो गया ऐसा करके आ, मेरा मेरा इतना सारा संजीद था सारा नष्ट हो गया ऐसा उनको मालूम होगा कि नहीं होगा एक प्रश्न है आ, वो अभी देखेंगे पूर्व सिद्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व विपरीतम ही त्रिशु कालेशु अकर्तृत्व अभोक्तृत्व स्वरूपम ब्रह्माहम अस्मी अभी बता रहे हैं वो क्या हुआ था उनका कैसे वो नष्ट कर दिया बोलेंगे इतने सारे ढेर सारे संचित को जो एक जन्म का कारण बनते कितने सब कुछ करने वाले था कार्रवाई करने वाले अब वो कर्म का यदि कारनामा बाहर आ जाते तो कितने संसार में कितने जन्म हो सकता उसका सारा मेटीरियल कॉस्ट निमित्त कारण है वो उपादान कारण भी है निमित्त कारण वो है अब वो उसको आपने कैसे एक चुड़की में कर दिया तो उसका क्या टेक्निक है तो बोलता रहे ऐसा हो गया था कि पूर्व सिद्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व विपरीत पूर्व में जब वो संजित कर्म किया था उस समय कर्तृत्व भोक्तृत्व था ठीक है वो तो पक्का था अब उसका विपरीत यहां आकर के जब ब्रह्मात्म बोध हो गया तो त्रिष्वि कालेशु तीनों काल में अकर्तृत्व अभोक्तृत्व स्वरूपम ब्रह्मा ऐसा ज्ञान मैं तीनों काल में अकर्ता भोक्ता, ब्रह्मात्मा हूं ब्रह्म ही में हू ऐसा ब्रह्म में हूं ऐसा ज्ञान हो गया क्यों वो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो जो अभिमान था मिथ्या ज्ञान के कारण था तो मिथ्या ज्ञान समाप्त हो गए ते ही वो असली जो हेतु है उपादान असली जो सत्व है वो सत्व आत्मा में आत्मत्व तो बुद्धि हो गया आत्मत्व तो बुद्धि होने के बाद में फिर मैंने क्या किया है ऐसा देखने पर उसको कुछ नहीं मिलता मैंने क्या किया वो सोचने पर उसने कुछ भी नहीं किया ऐसा दिखता है कुछ नहीं कुछ नहीं दिखता मैं तो बन मैं तो तो आत्मा बन बन कैसे हाँ पहले भी थे तो क्या हो गया तो अभी उसको दिखता है कि नहीं दिखता है? अभी पूछा था ना मैंने उसको दिखता है कि ये कर्म नष्ट हो गया ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है दिखता नहीं ये बोलते दिखता है नहीं किया <laughs> तो फिर कैसा दिखा उसको जब तीनों काल में वो नहीं किया है फिर कैसा दिखाओ जो नहीं किया वो दिखा जैसा पहले लगा था अभी नहीं लगा अरे अभी पहले की बात नहीं कर रहे अभी अभी की बात कर रहे अभी अभी जो है उसको ऐसा ज्ञान हो गया इसके बाद हमारा प्रश्न है कि अभी कर्म तो नाश हो गया आप बता रहे हो अब कर्म के नाश हो गया ये जो संजिध कर्म नाश हो गया उसको दिखता है की नहीं दिखता है कि वो कह रहे हैं कि जैसा अभी है पूर्व सिद्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व विपरीतम उसका विपरीत त्रिष् अभी कालेषु तीनों काल में अकर्तृत्व अभोक्तृत्व स्वरूपम ब्रह्म हस्म अकर्ता अभोक्ता हूं ब्रह्मा हम अस्मि ऐसा ज्ञान हो गया उसको अब हो गया अब हो गया अभी समझ लो अभी मान लो अभी हो गया हसमी ऐसा ज्ञान हो गया अभी ऐसे स्थिति में अब कर्मनाश हो गया ये तो ज्ञान है ज्ञान के द्वारा बोलते हैं संचित कर्मनाश हो गया तब हमारा प्रश्न है कि वो संजित कर्म नाश हुआ है और वो इतना कर्मों का नाश हो गया अब अब ऐसा हो गया कि इस, प्र, इस प्रकार कर्म था इत्यादि कुछ ना कुछ दिखना चाहिए उसको वो दिखता है कि नहीं दिखता यह प्रश्न है? है दिखता है, नहीं दिखता है।, दिखता है। सब लोग अच्छा अच्छा बोला अपने अपने विचार बहुत बढ़िया है लेकिन उसको दिखता नहीं उसके दृष्टि से वो है ही नहीं क्योंकि क्या है कि वो अब कर्तृत्व तो भोक्तृत्व के बिना वो उसको पहचाने के कैसे ये मेरा था। ऐसा वो मेरा करके आप करेंगे कैसे वो याद होने की प्रक्रिया दूसरी है याद होने से इसका मतलब ये नहीं है अब वो संजित तो उनको याद में रहता ही नहीं संजित याद में नहीं आता है। जो वर्तमान में रहते वो याद में रहता है संजीत कौन सा है किस तरह आपको पता है कि कितना संजीत आपके पास है आ? पिछले जन्म में आप क्या थे बालू में? नहीं मालूम है फिर क्या मतलब तो वो संजीत किसी को याद नहीं रहता इसलिए उसको पता ही नहीं रहता तो हो ही नहीं होगा ही नहीं क्योंकि उन्होंने इतना ही कह मेरा कोई कर्तृत्व तो नहीं मेरा कुछ कर्म नहीं मेरा कर्तृत्व तो भोगतृत्व तो नहीं है ऐसा बोध जिस क्षण में होता है तो उसको उसी क्षण में हो जाता है लेकिन आगामी का रहता है आगामी संबंधी जब इस जन्म में जो कुछ स्मरण में आने के योग्य है वो स्मरण में आने का वैसे के वैसे स्मरण रहता हमने तो बार बार कहा ये विस्मरण नहीं हो रहा है यार विस्मरण की कोई प्रक्रिया यहाँ ज्ञान के संबंध में नहीं है वो भूलने को हम यहाँ ज्ञान नहीं कहते इसलिए ये जो संचित का उसका कोई मतलब ही नहीं होता है उसके साथ वो हुआ है कि नहीं हुआ है कि वो मरा है कि जिंदा है उससे कोई मतलब नहीं वो तो केवल ब्रह्मात्मा हम स्वी बोध हो गया उसके कारण सारा हो गया प्रक्रिया में ऐसे हम कहते हैं कि पूर्व सिद्ध कर्तृत्व भोगकृत्व आदि विपरीत अब स्थिति आ जाने से त्रिषु कालेश तीनों काल में भी उसके कर्तृत्व भोगकृत्व का स्वरूप उसका तो नहीं है ऐसा ज्ञान होता है जैसा ऋषि में सर्प जैसा चले जाता है तीनों काल में नहीं है ऐसा चले जाता है ऐसा नहीं कि पूर्व काल में था अब यह है ऐसा हो गया ऐसा नहीं वो था ही नहीं ऐसा होता वो तो कम से कम चलो वो सर्प के दृष्टांत में हमको स्मरण रहता है पूर्वावर का क्योंकि वर्तमान में हुआ कार्य यह तो पहले का हुआ है इसका तो स्मरण रखने का कोई कारण ही नहीं उनके पास अब क्यों स्मरण रखें? ऐसा नहीं होता अब जो है अब यह जो स्मरण ना रखने मतलब स्मरण की आवश्यकता नहीं अब क्या है एक सिद्धि होती है वो सिद्धि की प्रक्रिया अलग होती है वह सिद्धि में आपको सस्मरण रहता वो सिद्धि विशेष है अब विशेष साधन करके आपने बहुत प्रयत्न करके उस सिद्धि को पूर्व जाति ज्ञान इत्यादि प्राप्त किया वो वो जो है वो सारे रह के याद रख सकते फिर बैठ करके आनंद ले सकता है ये देखो मैं पिछले जन्म में ऐसा था मेरे पास वो था मैं वहां गया था फिर तो इसको मिला था उसको मिला था ऐसे करके देखते रह सकते आनंद हो सकता है फिर आप दूसरे भक्तों को बता सकते हैं यदि भक्त विश्वास करेंगे तो आपको थोड़ा तो तो दक्षिणा पानी दे देंगे आदर करेंगे ये सब फायदा होगा और होने वाला कुछ नहीं क्या फायदा होने वाला वो खाली आप स्वप्न जैसे सिनेमा जैसे देकर के बैठ सकते तो पूर्व ये, ये, ये, तो नहीं नहीं। ये भी नहीं हूँ तो है ही वो तीनों काल के बोल रहे हैं ना त्रिशु कालेषुता का मतलब क्या तीनों पूर्व जन्म की स्मृति ऐसी कोई इसके अलावा लाभ नहीं है हाँ मतलब इसके अलावा वो तो पूर्वजन्म की स्मृति आदि होना एक विशेष सिद्धि है वो एक अलग बात है वो ब्रह्म विद्या के साथ उसका संबंध नहीं वो ब्रह्म विद्या होने पर ये वो होगी ऐसे भी नहीं ब्रह्म विद्या नहीं होने वाले को भी होती है कोई सिद्धि विशेष है उसके लिए तो वो हो सकता है वो पूर्व जाति ज्ञान इत्या इसका निराकरण नहीं कर रहे क्योंकि भाष्यकार ने अपने आप इसको बोला है तो योगियों को विशेष स्थिति में तो उनका पूर्व ज्ञान आदि होता है ये भी वो, वो तो उन्होंने स्वीकार किया ये अलग चीज है ये अलग चीज इसीलिए इसमें उसको रखने की आवश्यकता नहीं वो क्या किया क्या नहीं किया उसका कोई मतलब नहीं कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व है नहीं अब ऐसे में कर्म का संबंध होता ही इसलिए न इधक भी, आगे कह रहे करता भोक्ता वाहम आसम ऐसा होता है कि मैं इससे पहले भी कर्ता भोक्ता नहीं था न इधानी अभी भी मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं ना अभी भविष्यत काल यदि ब्रह्मविद अवगत ऐसा ज्ञान उनको कि भविष्यत काल में भी मैं कर्ता भोक्ता न बनने वाला हूं ना अभी मैं कर्ता भोगता हूं और मैं मैं पहले कोई करता भोगता नहीं था जो कुछ किया तो उन्हें किया मैं किया करके जो सोचता है वो केवल अभिमान करता है किया तो दूसरे ने किया एवम एवच मोक्ष उपध्य दे कहते इसी प्रकार ही मोक्ष हो सकता है मतलब इस प्रकार कर्म को विवर्त की दृष्टि से नाश करने से ज्ञान अज्ञान की दृष्टि से बात करेंगे तभी मोक्ष हो सकता है बाकी कर्म को पूरा नष्ट करके मुक्त होने की संभावना है ही नहीं और जो भक्त लोग होते हैं भक्त क्या कर? सोचते हैं कि ज्ञान की आवश्यकता नहीं हमारे भगवान है भगवान सारे कर्मों को नष्ट करेंगे भगवान जो है ना भगवान को तो ड्यूटी में लगा देंगे हम भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान हमारे पाप कर्म को नष्ट करते रहे रोज जो है सुबह निकाल करके जितना पाप उन्होंने कल का किया वो सारा मिला करके जला दिया ऐसे करके भगवान करते रहेंगे ऐसे भक्त लोग सोचते हैं लेकिन भगवान ने ये बात नहीं कही भगवान ने कहा कि मैं किसी का पाप नहीं लेता हूं भाई मैं किसी को पुण्य देता भी नहीं मेरे भक्त को भी नहीं देता हूं वो पुण्य पाप अपना करता है उनको देखने का संभालने का काम नहीं वो करता वो करता है अपने आप नादत्येक अत्यजित पापम अच्छे वुक्रदम विभु ये किसी का पाप भी नहीं लेता और न पुण्य लेता हूं ऐसा आप नहीं सोचना कि भगवान जो है पुण्य पाप आपका ले लेंगे और स्वयं नष्ट करेंगे अब ऐसा करेंगे तो भगवान बड़े पक्षवादी हो जाएंगे भगवान को पक्षवादी बनाना पड़ेगा पक्षवादी मतलब वो अपने भक्त जो उनको भजन करता है स्तुति करता है दक्षिणा चढ़ाता है भोग चढ़ाता है दूध चढ़ाता है पानी चढ़ाता है उनको तो प्रेम करता है और उनके सारे दुखों को हरण करता है पाप को हरण करता और बाकी लोगों का नहीं करते यह तो सामान्य मनुष्य भी ऐसा करता है जो सामान्य मनुष्य है वो आप उनको प्रेम करेंगे वो पैसा दे देंगे उनको करेंगे दोस्ती करेंगे तो वो आपकी मदद करता है और जो नहीं करते हैं उनको नहीं करता तो भगवान भी सामान्य मनुष्य हो जाए पक्षवादी हो जाएगा भगवान ऐसे पक्षवादी नहीं है इसलिए भगवान ने कहा मैं ये काम नहीं करता हूं वो आप करते हैं आपको फल देने का काम मैं करता लेकिन उसका हटाने का नाश करने का काम नहीं करता वो आप अपने आप करना वो पाप वो तो पापों से मोक्ष करेगा जो मोक्ष करने के लिए आपने कर्म किया हो तब तो यहां भी हो रहा है यहां तो भगवान ने करके ज्ञान भी कर रहे अब कर्म किया है तो आपको मिलेगा वो तो कह रहे हैं कि कर्म किया कर्म का फल मिलेगा लेकिन मेरे भक्ति करने से पाप लेकर के मैं पाप को नष्ट करके दे दूंगा साफ करके दे दूंगा तुम पाप करते रहो मैं साफ करके दे दूंगा ऐसा नहीं कहा वो पाप जो अभी यहां से सारे पाप मुक्त हो गया कैसे हो गया वो मोक्ष के लिए होता है मोक्ष के लिए तो ज्ञान का साधन किया तो होता है वो तो हर जगह का माया मेदाम कर सबको माया को पार कराता हूं और ये सब का वो कर्म किया तो करेगा वो नहीं किया आपने फिर मोक्ष कराएगा क्या नहीं वो समर्पण किया है वो समर्पण करने का मतलब वो सारे को नष्ट करेगा ऐसा नहीं है समर्पण करने पर आपके अंदर ज्ञान होने की संभावना आ जाती है ज्ञान होने की शुद्धता आ जाती है तो ज्ञान के साधन आप करेंगे ज्ञान साधन करने के बाद मोक्ष करेंगे तो हो जाएगा पाप को स्वयं भगवान लेकर के नहीं कर सकते क्योंकि उसमें पक्षपाती दोष आएगा ये ब्रह्मसूत्र में पहले अधिकरण आया दो तीन अधिकरण इसी विषय में आए वो किसी का पाप नहीं वैषम्य दोष आ जाएगा तो वो दोष आ जाता है क्योंकि यदि भगवान भक्त को ही मानते हैं दूसरे को नहीं मानते तो भगवान का भगवान का स्वरूप क्या है भगवान तो हमारे जैसे राग दोष हो गया वो भक्त से राग करता है दूसरे से देश करता है ऐसा नहीं होता इसीलिए वो कर्मफल जो होगा कर्मफल का संबंध छोड़ने का तरीका यही यह है कि आप कर्तरत्व तो अभिमान को छोड़ो कर्तरत्व तो अभिमान को परम दृष्टि से ज्ञान में ही छोड़ा जा सकता है और समर्पण में भी इस प्रकार कर्तरत्व तो अभिमान छोड़ते हैं तो कर्तृत्व अभिमान भक्ति में छोड़ेंगे तो वो भी तो ज्ञान की स्थिति में आ जाएगा सारा आप कर्तृत्व तो अभिमान छोड़ रहा तब हो सकता वो समर्पण समर्पण भाव से कर्तृत्व तो अभिमान छोड़ सकता तो ये पाव लेने की बात नहीं होता वो तो यही हो जाते हैं कि कर्तृत्वाभिमान आप कहीं भी छोड़ो किसी भी स्थिति में करते तो कर्तृत्वाभिमान छोड़ो तो कुछ नहीं होता आप सुषुप्ति में भी कर्तृत्वाभिमान आपको नहीं है और यहां सपने में भी नहीं है तो वहां नहीं होता तो छोटे बच्चे हैं उनको कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता इसलिए उनको पुण्य भाव नहीं होता ये तो हम केवल मनुष्य सब जगह मानते छोटे बच्चे में भी मानते हैं जहां कर्तृत्वाभिमान नहीं है उनको पुण्य भाव नहीं होता पशु में भी नहीं होता उनको कर्तृत्वाभिमान होता नहीं केवल भोग करता है इसलिए नहीं होता इसलिए यह सारा मिलाकर के ऐसा है किंतु तो कभी भी मोक्ष के संबंध में ही ऐसा कहा जाएगा ये जो बातें व्यवहार के संबंध में नहीं है व्यवहार में आप अभिमान रहकर के होगा तो तो सारे उसका फल आपको मिलेगा इसलिए एवं एवं मोक्ष उपद्य दे एक, एक कर्म को नष्ट करके मोक्ष करना संभव नहीं है ऐसा ही मोक्ष हो सकता है भाष्य कार्य अन्यथा कि अनादि काल कर्मणाम क्षया भाव मोक्षा भाव ये कह रहे यदि ऐसा ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती अब सारे संजित को नष्ट करने के लिए जैसा पूर्ववादी कहते हैं वैसा यदि करेंगे तब तो अनादि काल प्रवृत्त कर्म है कितने सारे कर्म है उसका तो कोई अंध ही नहीं अनादि काल से प्रवृत्त है और उसका क्षय ना होने के कारण मोक्ष नहीं होगा यह तो इसीलिए क्या किया यहां जैसा अभी हमने कहा कि कर्म के परिणाम प्रक्रिया को माना कर्म उत्पत्ति कर्म स्थिति कर्म का फल सारे परिणाम प्रक्रिया के अंतर्गत होता है कर्म का नाश भी भोगे ना हो गया तो वो परिणाम प्रक्रिया के अंतर्गत है उसी से पुनः हो जाता है किंतु ये जो नाश है यहां का जो ज्ञान के द्वारा जो नाश है मिथ्या ज्ञान हटा करके जो आकर्तृत्व तो बोध से जो नाश है वो नाश जो है परिणाम के अंतर्गत नहीं है उसको हमने ज्ञान प्रक्रिया में माना जिसको विवर्त मानते हैं उसी के अंतर्गत होता है उसी के अंतर्गत होने से उससे पुनः कर्म होने की संभावना नहीं रहती तो पूरा शरीर होगा ही नहीं अब भोग से कर्म नष्ट करने पर क्या है पूरा शरीर होने की संभावना रहती है क्योंकि भोग कर्म करते हुए आप कर्म के कर फल भोगते हुए उसके साथ कोई कर्म का आचरण भी कर सकते करते ही है क्योंकि पुरुषार्थ रहता है नक क्षण अभी जाल कर्म यह भी रहता है इसके कारण कुछ न कुछ कर्म संपन्न होगा होने से फिर वो कर्म फल बनेगा बनेगा तो वैसे परिणाम प्रक्रिया में चलता रहेगा तो मोक्ष अभाव हो जाएगा मोक्ष तो होगा नहीं ये चक्कर चलता रहे, यही हमारे संसार चक्र का रहस्य है। और उससे बाहर आने का एक ही मार्ग है आप अगर तृत्व तो बोध में आ जाओ और ज्ञान को प्राप्त करके ये स्थिति में पहुंचो न देश काल निमित्त अपेक्ष मोक्ष मे तो आपने बहुत छोटी बात कही कि मोक्ष भी देश काल निमित्तापेक्ष होता है तो द्वेश काल निमित्त मोक्ष नहीं होता है कर्मफल के समान ऐसा नहीं होता है क्यों तो अनित्व प्रसंगा तो अनित्य हो जाएगा यदि कर्मफल के समान होगा तो परोक्ष ज्ञान फल और ये ज्ञान फल जो है ना परोक्ष नहीं होता या अवरोक्ष होता यह भी कह रहे परोक्ष होगा तो फिर यह सब बातें होगी आपकी तो यह हम ज्ञान फल को परोक्ष नहीं मानते अवरोक्ष मानते तस्मात हाँ ब्रह्म अधिगम ये दुर्द इसलिए ब्रह्म ज्ञान होने पर दुर्दक्षय होता है इसको निश्चय करना ही चाहिए इस प्रकार के सारे प्रक्रिया बताएं अब ये इसमें जितने भी बिंदु बोले हैं इन बिंदुओं को सब एक एक का उत्तर के रूप में रखना चाहिए ये हमारा वेदांत के अनुसार निर्णय है कर्म के विषय पाप कर्म का क्षय होता है इसमें निर्णय है आप जैसे प्रश्न करते हैं ऐसे बहुत सारे इसमें प्रश्न आ सकते हैं ऐसे क्यों होता है ऐसे क्यों होता है सबका उत्तर इसमें मिला अभी है और एक अधिकरण खुंड के बारे में भी कहेगा तो वो दोनों मिलाकर के ये दो अधिकरण में ये निश्चय हो गया कि कर्म के पूरे प्रक्रिया कैसे समाप्त होती है कर्म का चक्र ज्ञान से समाप्त होता है इसी को यहाँ विभक्तवाद में मानते इसलिए ऐसे स्थिति में विभक्त को माने बिना कोई रास्ता ही नहीं तो परिणाम के अंतर्गत ये व्याख्या नहीं किए जा सकते पूर्णमिदं पूर्णमीदर्ूर्ण मुदश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्य ओ शा शाति शाति